जिज्ञासा कहते हैं ईश्वर मायापति है एक और अहंकार अभिमान से ऊपर उठने की बात की जाती है दूसरी तरफ माया की रचना कर उस पर अपना आधिपत्य जमाना क्या इसमें उसे अभिमान नहीं होता है समाधान अभिमान यस, यथार्थ ज्ञान पर आधारित होता है आप शरीर नहीं हैं पर आपको शरीर का अभिमान होता है इसका ईश्वर का यथार्थ ज्ञान कभी बिगड़ता नहीं इसलिए उसको अहंकार नहीं होता अवतारों की लीलाएं भी देखो चाहे सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा कर लो चाहे उनसे जूठी पतले उठवा लो वे तैयार हैं उनको कहाँ अहंकार है अहंकार हमेशा अज्ञान से होता है और जो भी अहंकारी होगा वह दीन होगा क्योंकि कोई कितना भी बड़ा अहंकार करे जगत में कोई उसके ऊपर भी अहंकारी मिल जाएगा उस बड़े अहंकारी के सामने तो इस अहंकारी को दीन बनना ही पड़ेगा ईश्वर में न अहंकार है और न ही दीनता ये सब जीवों में होते हैं ईश्वर में चाहे आप गुरु का आरोप कर लो अथवा दोषों का ये आपके ऊपर है और उसका फल भी आपको ही मिलेगा जैसे दीवार पर बढ़िया सा चित्र बना लो या घूसा मार लो दोनों का फल आपको ही मिलेगा चोट भी आपको ही लगेगी और सुंदर भी आपको ही लगेगा दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा इसी प्रकार परमेश्वर को गाली दो या उसकी स्तुति कर लो दोनों बातों का फल आपको ही मिलेगा ईश्वर तो असंग है जिज्ञासा माया की रचना ईश्वर की सुंदर कृति है फिर लोग माया से मुक्त क्यों होना चाहते हैं क्या इस प्रकार माया का निरादर करना ईश्वर का निरादर नहीं है समाधान अब यह बताओ कि माया बड़ी है या मायापति यदि आपको माया कोई कष्ट नहीं देती है और ईश्वर की कृति सुंदर लगती है तो आपको कोई उपदेश नहीं करता कि माया को छोड़ दो यदि आपको माया से दुख मिल रहा है तो उस दुख के निवृत्ति का उपाय भी बताना पड़ेगा जिससे दुख मिल रहा है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा जिज्ञासा एक घोर सांसारिक व्यक्ति है जो प्रायः काम क्रोध मद आदि के वशीभूत रहता है दूसरा एक अच्छा साधक है पर उसके जीवन में भी कभी कभी, कभी कामादि विकार आ जाते हैं तब उसे पश्चाताप भी होता है ईश्वर की नज़र में वे दोनों बराबर हैं या कुछ फर्क है दोनों को उनके कर्मों का एक ही परिणाम मिलेगा क्या समाधान ईश्वर की कृपा तो दोनों पर समान है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं व्यक्ति को जो लाभहानि होते हैं वे अपनी ओर से होते हैं ईश्वर तो सबके प्रति सम है उसकी कृपा को कौन कितना गृहित करता है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है गुरु भी सबके प्रति सम है पर कौन शिष्य कितनी कृपा गृहित करता है यह उसकी योग्यता पर निर्भर है ईश्वर और गुरु में किसी प्रकार की विषमता नहीं है जैसे कल्प वृक्ष के नीचे पचास लोग आए और उन्होंने अपना अपना संकल्प किया उसी प्रकार का उन्हें फल भी मिल गया उनके फल में जो भेद है वह कल्प की ओर से नहीं है उसमें निमित्त संकल्प भेद है रही बात परिणाम की वह तो अपने कर्मानुसार भुगतना पड़ता है न्यायाधीश किसी को फांसी दे देता है किसी को बरी कर देता है इसका न्यायाधीश से क्या संबंध है इसका संबंध तो व्यक्ति के कृत्य से होता है इसी प्रकार साधक और घोर सांसारिक व्यक्ति के परिणाम में भेद उनके कर्मों को लेकर होगा ईश्वर की दृष्टि में तो दोनों समान है